भारतीय दर्शन वेद में दार्शनिक विचार स्थूल दृष्टि के लिए तो वेद चार हैं शास्त्रों ने भी यही कहा है और इनके ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद तथा अथर्ववेद ये चार नाम भी हैं परंतु विचार करने से यह स्पष्ट मालूम हो जाएगा कि वेद तो एक ही है जैसा कहा गया है वेद ज्ञान स्वरूप है यह परा या पशंति स्वरूप है तत्व जिज्ञासु ऋषियों ने आत्मा के स्वरूप को साक्षात देखने के लिए तपस्या की उसके फलस्वरूप उन्हें एक तेजोमय स्वरूप का दर्शन हुआ उसी तेजोमय स्वरूप की ऋषियों ने स्तुति की उसी स्तुति की अव्यक्त अवस्था परा तथा व्यक्त अवस्था पश्चंती वाक स्थूल अवस्था मध्यमा तथा स्थूलतम अवस्था जिसे मनुष्य लोग बोलते हैं बैखरी के नाम से प्रसिद्ध है ऋग्वेद में ही एक मंत्र है परमिता पदानितानि पदाता विदुर्ब्राह्मणा ये मनीषिण गुहा निहिता नेंगयती तुरीय वाचो मनुष्यावदन्ति जिससे उपर्युक्त कथन की पुष्टि होती है वैखरी अवस्था में भी मंत्रों में वह शक्ति निहित है जो परारूप में है अंतर इतना ही है कि वह वैखरी में स्थूल रूप में है और सुप्त है विधि पूर्वक अभ्यास के द्वारा उसे जगाना पड़ता है जिन ऋषियों ने उस तेजस्वरूप का दर्शन किया और स्तुति की वे अपनी अपनी स्तुति के ऋषि कहे जाने लगे और उस तेजोमय स्वरूप का जिस रूप में जिसे भान हुआ वह स्वरूप उस स्तुति का देवता कहा जाने लगा तेजस्वरूप तो एक ही है और नित्य है इसलिए वेद एक ही है और नित्य है ये स्तुतियां मंत्र कहलाती हैं इनमें कुछ मंत्र छंदोबद्ध हैं और उच्च स्वर से पढ़े जाते हैं उन्हें रिच कहते हैं और ऐसे मंत्रों के संकलन को ऋग्वेद कहते हैं कुछ मंत्र प्रधान रूप से गद्य में हैं और वे धीरे धीरे पढ़े जाते हैं उन्हें यजुस कहते हैं और उनके संकलन को यजुर्वेद कहते हैं कुछ मंत्र छंदोबद्ध है और गाए जाते हैं उन्हें साम कहते हैं और उनके संकलन को साम वेद कहते हैं प्रत्येक मंत्र का एक देवता और एक ऋषि है इन मंत्रों के द्वारा उन देवताओं की स्तुति की गई और उससे देवता देवताओं ने प्रसन्न होकर स्तुति करने वालों की कामना की पूर्ति की यह अनुमान किया जाता है इस प्रकार बाद में भी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की जाने लगी उन्हीं मंत्रों में कुछ मंत्र ऐसे हैं जो गाए जा सकते हैं अतएव उन स्तुतियों के गान द्वारा साधकों ने देवताओं को प्रसन्न कर अपनी कामना की पूर्ति की होगी कुछ मंत्र ऐसे थे जो सीधे पढ़े जा सकते थे मंत्रों को शुद्ध स्वरूप में रखने के लिए तथा अनुपूर्विक परंपरागत पाठ की रक्षा के लिए आठ प्रकार के विधान हैं जिन्हें विकृति कहते हैं ये आठ विकृतियां क्रमशः जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ तथा धन नाम से प्रसिद्ध है अतएव घनांत वेद का पाठ लोग कंठस्थ रखते आए हैं